प्रश्नोत्तर दीप माला ईश्वर तत्व जिज्ञासा पतित पावन कैसे रिझे समाधान पतित पावन की आज्ञा का पालन करोगे तो वे रिझ जाएंगे भावपूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते रहो जिज्ञासाब रामचरित मानस में कहा है जिनके कपट दंभ नहीं माया तिन्ह के हृदय बसहू रघुराया अयोध्या कांड क्या अन्य लोगों के हृदय में भगवान नहीं रहते समाधान भगवान ने जब वाल्मीकि जी से पूछा कि हम चित्रकूट में कहाँ रहें तो उस प्रसंग में यह चौपाई आई है भगवान तो सभी के हृदय में हैं पर उनको वही लोग पहचान पाते हैं जिनमें कपट दम्भ और माया नहीं है जिनमें कपट आदि है वे नहीं पहचान नहीं पहचान सकते देखो कृष्ण को द्वारिका के लोग नहीं पहचान पाए परंतु ब्रज के लोगों ने पहचान लिया भगवान तो कण कण में है जिसमें योग्यता होगी वह पहचान लेगा चाहे वह भाव की योग्यता हो या ज्ञान की उसी के हृदय में भगवान का विशेष प्रकाश होता है जिज्ञासा भगवान व्यापक हैं सबके हृदय में बैठे हैं भगवान के हृदय में रहते हुए भी मनुष्य मांस क्यों खाते हैं समाधान प्रश्न बड़ा विलक्षण है हृदय में भगवान रहे और मनुष्य मांसाहारी हो जाए यह कैसे हो गया अब भगवान तो बाघ के हृदय में भी है पर उसका भोजन तो मानस ही है क्या किया जाए पर यह प्रश्न तो मनुष्य के विषय में है तुलसीदास जी भी ऐसा ही एक प्रश्न करते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी मानस बालकांड आनंद का सागर परमात्मा हृदय में बैठा है और जीव दुखी है बड़ा आश्चर्य है व्यवहार में देखते हैं कि कोई चीज रहने मात्र से लाभ नहीं होता उसका ज्ञान होना चाहिए भगवान ने आपको आंख दी है जो करोड़ रुपए में भी नहीं मिल सकती इतनी बड़ी संपत्ति आपके पास है पर आपके सुख प्राप्ति में कोई सहायता नहीं दे रही क्योंकि उसके महत्व का ज्ञान ही नहीं है भगवान भगवान पतंजलि भी कहते हैं आनंद सिंधो ही सर्वोपी लोको मग्नोपी नाचामती नेक्षते चा एक आनंद सागर में सभी डूबे हैं परंतु दृष्टि उधर नहीं है दृष्टि बाहर है बाहर रेगिस्तान है वहां सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो जल की धारा दिखाई दे रही हैं लोग सोचते हैं कि उन पानी से हमारी प्यास बुझ जाएगी वहाँ से प्यास कैसे बुझेगी आश्चर्य में तद मृगतृष्ण कायाम एवाम्बुरासौ रमते मृषै जहाँ पर खड़े हैं उस सागर में अनंत जन्मों की प्यास बुझा देने की ताकत है पर उधर ध्यान ही नहीं है यही आश्चर्य है मृग दौड़ते दौड़ते मर जाता है पर पानी नहीं मिलता जगत में दौड़ते दौड़ते जीव भी मर जाता है पर सुख प्राप्त नहीं होता जबकि सुख इसके हृदय में है पर यह है कि भगवान के रहने पर भी जब तक उसका ज्ञान नहीं है तब तक लाभ नहीं होता अब कहो कि ज्ञान का क्या काम भगवान है तो उसे मन को सुधार देना चाहिए अरे ऐसा नहीं होता चिंतामढ़ी पास में हो पर तुम कोई संकल्प न करो तो फल प्रकट नहीं होगा तुम संकल्प करोगे तभी फल मिलेगा कोई कहे भगवान दयालु हैं उसे हमारे चाहे बिना भी मन को सुधारना चाहिए तो तुम्हारा नियम भगवान पर नहीं चलेगा क्योंकि जगत जैसा तुमको दिखता है वैसा परमात्मा को नहीं दिखता परमात्मा के ज्ञान में तो तुम्हारे पास कोई समस्या ही नहीं है केवल अज्ञान से समस्या लाद रहे हो उसको तो दिख रहा है कि न तो कोई मर रहा है न कोई जी रहा है न कोई मार रहा है न मरवा रहा है सब जीव माया से स्वप्न देख रहे हैं भगवान तो अपनी ओर से तब करे जब उसे कोई समस्या दिखे अतः वह शांत रहता है जब हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके जागना चाहते हैं तब वह हमारी सहायता कर देता है जब जीव आंखें बंद ही रखना चाहता है तो भगवान भी चुप रहता है इसी प्रकार समझना चाहिए कि मांसाहारी व्यक्ति जब तक मांस के दोष को समझकर उसे छोड़ना नहीं चाहेगा तब तक हृदय में बैठा भगवान चुप ही रहेगा जीव की प्रवृत्ति में हेतु उसके संस्कार है अंदर बैठा भगवान नहीं है